श्री रामकृष्ण भक्त मालिका नाग महाशय एक सप्ताह बाद ही ईश्वर प्राप्ति की आकांक्षा से लगभग उन्मत्त नाग महाशय सुरेश बाबू के साथ पुनः दक्षिणेश्वर आ पहुंचे बहुत दिनों के बाद जैसे किसी सगे संबंधी को देखकर होता है वैसे ही उन्हें देखकर ठाकुर हर्षित हो बोल उठे तुम आए, अच्छा ही किया मैं तुम लोगों के लिए इतने दिन से यहाँ बैठा हूँ तदुपरांत तो तो नाग महाशय को निकट बैठा कहा भय क्या है तुम्हारी तो बड़ी उच्च अवस्था है उस दिन भी ठाकुर के आदेश पर वे लोग पंचवटी में जाकर ध्यान करने बैठे थोड़ी देर बाद जब वे पुनः ठाकुर से मिले तो संभवतः नाग महाशय के अतृप्त सेवा की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए ही ठाकुर ने उनसे गमछा तथा बटवा लाना पानी का गड़ुआ लाना पानी भरना आदि काम करा लिए उस दिन नाग महाशय के आनंद की सीमा नहीं थी छोप केवल इतना हित था कि ठाकुर ने पद धूलि नहीं लेने दी थी ठाकुर ने इस उपयुक्त भक्त को पाकर आनंद पूर्वक होना यह आदमी मानो अग्नि है, जलंत अग्नि तीसरी बार नाग महाशय अकेले ही दक्षिणेश्वर गए उस दिन भावावस्था में ठाकुर स्फुट स्वर में कुछ बोलते हुए उठ खड़े हुए तथा नाग महाशय से बोले अजय तुम डॉक्टरी करते हो ना देखो तो मेरे पैर में क्या हो गया है डॉक्टर ने जांच करके कहा, कहा कुछ भी तो नहीं दिख रहा है, है? चरण ढोली लेने की आकांक्षा भक्त नाग महाशय के मन में अवश्य थी उन्होंने उसी की पूर्ति की अब उन्हें पता चला कि श्री राम कृष्ण कल पतरु भगवान है अथा उसी दिन जब स्वयं ही परीक्षा लेने के हेतु ठाकुर ने अपने श्री अंग की ओर दिखाते हुए उनसे पूछा, इसके बारे में तुम्हारी क्या धारणा है? तो नाग ने मात्र श्रीअंग ना, ना आप वे ही हैं उसी क्षण ठाकुर समाधि मग्न हो गए और उनके वक्ष पर अपने श्री चरण रख दिए अचानक नाग महाशय ने एक अन्य अनुभूत लोक में पहुंचकर देखा एक नाग महाशय तो को सामने देखते ही उनके हाथ में पंखा थमाकर सो गए इधर पंखा झलते झलते नाग महाशय के हाथ में पीड़ा होने लगी फिर भी उन्होंने पंखा ढुलाना बंद नहीं किया क्योंकि इससे ठाकुर की निद्रा में बाधा पहुंच सकती थी और फिर आदेश पाए बिना वे रुकते भी कैसे क्रम पीड़ा इतनी बढ़ी कि हाथ चलता ही नहीं था उसी समय अंतर्यामी ठाकुर ने उनका हाथ पकड़कर पंखा बंद कर दिया एक और दिन नाग नागमशय ठाकुर के कमरे में बैठे हुए थे ऐसे समय श्री शंकराचार्य द्वारा रचित चिदानंद रूप शिवो हम शिवोहम आदि श्लोकों की आवृत्ति करते हुए नरेंद्रनाथ ने वहा प्रवेश किया वह एक अभूतपूर्व मिलन था एक ओर थे शरणागत भक्त तथा दूसरी ओर थे विचार पराण अद्वैतवादी और बीच में थे समन्वय अवतार श्री रामकृष्ण ठाकुर ने नाग महाशय की ओर संकेत करते हुए नरेंद्र से कहा इसी में ठीक ठीक दीनता है रंच मात्र भी दिखावा नहीं है नरेंद्र ने इसे निस्संदेह मानते हुए कहा आप जब कहते हैं तो ऐसा ही होगा दोनों के बीच बातचीत आरंभ हुई भक्त ने कहा उनकी इच्छा के बिना वृक्ष का पत्ता तक नहीं हिलता ज्ञानी बोले मैं उनकी आदि नहीं समझता मैं ही प्रत्यक्ष आत्मा हूं मेरी ही इच्छा से यह विराट ब्रह्मांड यंत्रवत परिचालित हो रहा है इस प्रकार उनके बीच चर्चा होती रही अंत में उसे रोकने के लिए ठाकुर ने हंसते हुए नाग महाशय से कहा जानते हो वह म्यान से निकली तलवार है उसके मुंह में यह सब बातें शोभा देती है।, ऐसी बाते कर सकता है उसी समय नाग के रूप में गुरु नरेंद्र अवतीर्ण हुए हैं अतः शिवावतार नरेंद्र को प्रणाम करके वे चुप हो गए दक्षिणेश्वर में आए नाग महाशय ने एक दिन ठाकुर को कहते हुए सुना डॉक्टर वकील मुख्तार दलाल इनको ठीक ठीक धर्म लाभ होना कठिन है यदि इतनी सी दवा में मन पड़ा रहेगा तो फिर विराट ब्रह्मांड की धारणा कैसे होगी उसी समय नाग महाशय ने डॉक्टरी छोड़ देने का संकल्प कर लिया और घर लौटते हुए दवाइयों का बक्सा चिकित्सा की पुस्तकें आदि गंगा जी में विसर्जित करते हुए सदैव के लिए एक सांसारिक बंधन से छुटकारा पा लिया केवल स्वेच्छा से ग्रहण किया हुआ वसूली का कार्य रह गया इसमें उन्हें अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता था कभी कभी कार्य के निमित्त उन्हें या बाग बाजार की उससे एक क्षण भी अधिक न ठहर कर वे नहर के उस पार निर्जन वन में चले जाते और वहां बैठ कर जब करते हुए समय बिताते शेष दिन वे अपने घर में ही गंगा जल के एक मटके के पास बैठकर कर जप करते रहते थे उन दिनों नाग महाशय के हृदय में त्याग की अग्नि प्रज्वलित रहने पर भी ठाकुर का आदेश न पाने के कारण उसकी बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती थी दक्षिणेश्वर जाने पर ठाकुर उनसे कहते तुम जनक के समान गृहस्थाश्रम में रहना तुम्हें देखकर गृह लोग यथार्थ गार्हस्य धर्म सीखेंगे अतः ठाकुर की इच्छा के विरुद्ध नाग महाशय संसार त्याग नहीं कर सकते थे परंतु भला वे तो तो नहीं थी परंतु धन सोच विचार कर उन्होंने निश्चय किया कि वे वसूली का कार्य भी त्याग देंगे रणजीत हाजरा नामक एक धर्म भीरू व्यक्ति उनके सहायक रूप में कार्य किया करते थे रणजीत को अपना कार्य सिखाकर वे धनोपार्जन से बिल्कुल ही निवृत्त हो गए अब उनके एकमात्र अवलंबन ईश्वर ही रह गए पाल बाबू ने जब सब कुछ सुना तो नाग महाशय को समझाने का प्रयास किया पर सब व्यर्थ सिद्ध हुआ फिर वे एक धार्मिक परिवार के अन्न कष्ट में पड़ने की संभावना को देखते हुए उन लोगों ने रणजीत से कहकर लाभ का आधा भाग नाग महाशय को दिलाने की व्यवस्था की नाग महाशय के स्वभाव से परिचित थे अतः निर्धारित धन का आधा ही भाग उन्हें देकर शेष धन वे दीन दयाल के नाम देव हो ग्राम को भेज दिया करते थे उपरोक्त घटना के बाद एक बार नाग महाशय गांव को गए तब पुत्र के उदासी भाव में वृद्धि देखकर दीनदयाल और अधिक व्यग्र हो उठे दूसरी ओर पुत्र भी पिता से बारम्बार अनुरोध करने लगे कि वे भगवान का स्मरण मनन लेकर ही जीवन बिताए वह एक अद्भुत लीला थी लौकी की बेल के निकट एक गाय बंधी हुई थी बहुत प्रयास करने पर भी वह बेल तक नहीं पहुंच पा रही थी यह देखकर पुत्र ने गाय को खोलते हुए कहा खाओ मां खाओ गाय ने बेल को खाकर अपनी इच्छा पूरी की यह देखकर पिता से रहा नहीं गया वे बोले घर का जिसमें लाभ हो वह करना तो दूर रहा ऐसा नुकसान क्यों करते हो डॉक्टरी भी छोड़ दी अब कैसे क्या खाकर दिन बिताओगे पुत्र ने उत्तर दिया भगवान जो करेंगे वही होगा इस पर पिता ने नाराज होकर कहा हां तो जानता हूँ अब तू नंगा होकर घूमेगा और मेढह खाकर जिएगा। पुत्र ने बिना कुछ कहे अपने पहने हुए कपड़े उतार दिए और आंगन में एक मरा मेढह उठाकर उसे खाते हुए कहा लीजिए आपके दोनों आदेश का पालन हो गया अब आपके चरण पकड़ कर कहता हूँ इस आयु में अब आप और सांसारिक चिंता न कीजिए बैठे बैठे इष्ट नाम का जब कीजिए गांव से लौटने पर बंधन मुक्त नाग महाशय का शोभा न बिगड़ जाए ऐसा विचार करके विनय मूर्ति नाग महाशय पहले छुट्टी के दिनों में दक्षिणेश्वर नहीं जाते थे अब वे उन दिनों को भी जाने लगे तथा उनका धीरे धीरे सबके साथ परिचय होने लगा इधर उनके तपस्या भी उग्र से उग्रतर रूप धारण करती गई पैर से पादुका त्याग दी गई और शरीर ढकने के लिए केवल एक चादर ही रह गई भोजन रात में दो तक सीमित रह गया भोजन में नमक या मीठे का कोई अंश नहीं रहता था क्योंकि उनके कथनानुसार इससे जीवा को सुख की इच्छा होगी उनके मकान का अद्भ हिस्सा मेदिनीपुर के एक चावल के व्यापारी कृतिवास ने भाड़े पर ले रखा था उनके कमरे में बहुत सी भूसी पड़ी रहती थी नाग महाशय ने बिना प्रयास के प्राप्त इस भूसी को ही खाकर जीवन यापन करने का निश्चय किया उन्होंने भूसी को गंगा जल में भिगोकर बिना अन्य किसी चीज के साथ उसी को खाते हुए दो दिन बिता दिए परंतु तब तक कृतिवास को इस बात का पता चल गया इसके बाद से फिर कहीं ऐसा अपराध न हो इस भय से वह अपने यहाँ भूसी एकत्र ही नहीं होने देता था वह स्वयं एक साधु स्वभाव का व्यक्ति था अतः धन ही नाग महाशय के पास से भिखारियों को खाली हाथ लौटते देख उन्हें आनंद पूर्वक भिक्षा देता था